नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर आज के शो में हमारे साथ मनोरलाल सिंगल जी हैं जो खास इंडोर एमपी से बदा रहे हैं और फॉर्मर डीएफओ हैं ओ वहाँ के यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस और वर्तमान समय में एक बिजनेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में और साथ ही साथ सोशल वर्क भी करते हैं पेड़ लगाना या गार्डनिंग करना इस तरह के एक्टिविटीज वो करते रहते हैं तो आइए आज के शो में उनसे सुनेंगे उनके कुछ अनुभव अपने जीवन के तो मनोहर सिंगल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मनोहरलाल जी मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए अपने स्कूलिंग के बारे में आप गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं तो किस तरह से आपने उस ड्यूटी को ज्वाइन किया कैसे आपको वो ऑफ़र मिला वो सारी बातें हम चुनना चाहेंगे मेरा जन्म राजस्थान के अंदर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था वहाँ मेरा एजुकेशन हाई स्कूल तक हुआ है हाई स्कूल में हम लोगों को राजस्थान बोर्ड का बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता है उसमें फर्स्ट जीन से पास होने पर मेरे को 100 परसेंट मार्क्स मिले थे उसके बाद मैं इंदौर अपने बड़े ब्रदर के साथ चला गया इंदौर में बड़े ब्रदर बहुत पहले से रहते थे उनके साथ मैंने जाकर के वहां इंदौर होल्का साइंस कॉलेज में एजुकेशन लिया और उसी साथ के साथ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते होते मेरा सिलेक्शन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के अंदर हो गया मैं फिर कोयम मद्रास के अंदर ट्रेनिंग में चला गया जहाँ की देश और विदेशों से सब ट्रेनीज आते हैं मेरे साथ थाईलैंड सिंगापुर बैंकॉक आदि देशों से भी स्टूडेंट्स थे वहाँ हमने दो साल तक ट्रेनिंग ली और दो साल में ट्रेनिंग लेने के बाद में हमें वहाँ से सर्टिफिकेट्स मिला जिससे कि हमारा कोर्स पूरा हुआ और हम लोग वापस मध्य प्रदेश में आए यहाँ आने पर सबसे पहले मेरा पोस्टिंग बिलासपुर में हुआ और उसके बाद मध्य भारत के विभिन्न भागों में होता रहा यहाँ विभिन्न तरह की ड्यूटीज़ करने के बाद में धीरे धीरे हमारा प्रमोशंस हुआ मैं एसजीओ बना और बाद में रिटायरमेंट के पहले डीएफओ बन गया डीएफओ बनने के बाद में मैंने बच्चे लोग काफ़ी बड़े हो गए थे और उन्होंने मेरी सर्विस को थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा और उन्होंने बोला नहीं आपको सर्विस नहीं करना हमारे साथ आके बिजनेस ज्वाइन करना है तो मेरे दो लड़के दीपक राज सिंघल एवं प्रशांत अग्रवाल दोनों वहाँ इंदौर में मोबाइल का बिजनेस करते हैं आरचीज़ का पूरे मध्य प्रदेश का उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ साथ वो आइडिया सेलूलर के भी डिस्ट्रीब्यूटर इंदौर के हैं ये काफ़ी बड़ा काम था उनके पास तो मैंने भी सोचा कि चलो अपन रिटायरमेंट लेकर के इंदौर बच्चों के साथ ज्वाइन कर लें वहाँ जॉइन करने के बाद में हम लोग अग्रवाल नगर इंदौर में रहते हैं वहाँ कुछ जब सुबह हम लोग घूमने जाते थे तो काफ़ी गंदगी और बदबू आती थी आस के इलाकों में जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी आइडल पड़ी हुई थी जहाँ काफ़ी गंदगी लोग बहुत सभी फेंकते थे तो हम लोगों के दिमाग में ये उपजा ये आया कि हम क्यों न इस ज़मीन को विकसित करके एक अच्छा पब्लिक के लिए सुंदर एक बगीचा बना दिया जाए हमने नगर निगम से भी इससे संपर्क किया हमारी वहाँ की लोकल पार्षद मीना जी अग्रवाल से इस बारे में चर्चा किया जो कि मेरे काफ़ी परिचित थी उन्होंने पूरा सहयोग देने को कहा बोले आप काम स्टार्ट करिए हम बराबर इसकी मदद करेंगे हम लोगों ने उसमें विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाए नगर निगम से स्टोन पेविंग करवाया वहाँ कुर्सियाँ लगवाई बैठने के लिए बाहर बाउंड्री वॉल बनवाई और तरह तरह के पौधे लगा करके वाटरिंग की फैसिलिटी भी हमने वहाँ उपलब्ध की नगर निगम से कनेक्शन लेकर के और पानी की सुविधा भी पौधों को हमने बराबर देते रहे आज वो एक उस कॉलोनी का एक बहुत सबसे विकसित और बढ़िया गार्डन बन गया है जहाँ के आसपास की कॉलोनी वाले भी घूमने आते हैं तथा वहाँ उनका मनोरंजन भी होता है बच्चों के मनोरंजन के लिए भी हमने वहाँ तरह तरह के उनके झूले और इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। महिलाओं को बैठने के लिए चेयर्स और वो भी हमने वहाँ लगवा दी फिक्स करवा दी है एक हमने निजी तौर पर अपने वहाँ के जो रहवासी हैं, उनके सब संपर्क करके छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करके एक हमने अपना निजी माली लगाया है जो कि प्रतिदिन आकर के वहाँ साफ सफाई करता है एवं उसको मेनटेन करता है इसी तरह से हमने वहाँ एक स्वीपर को भी इंगेज किया है जो कि आकर के झाड़ू लगाना ये करना साफ़ सफाई में तो आज वो उस इलाके का सबसे बढ़िया गार्डन बन गया है और लोग बाग वहाँ सुबह और शाम काफ़ी मात्रा में घूमने फिरने के लिए आते हैं बैठने के लिए आते हैं एकत्रित एक होते हैं इसी तरह से हमारे बच्चों ने सोशल विंग के अंदर आर्टिफिशल लिम्स आस के गाँव में जो गरीब लोग हैं जो अपने लिम्स नहीं लगा सकते हैं उनको लगाने की योजना बनाई बच्चों ने और राजस्थान जयपुर से उनके नाम लिए आदमी यहाँ से जयपुर से बुलवाया उनके मेजरमेंट्स लिए गए पहले पंद्रह रोज बाद उनको टाइम दे करके सब जगह एकत्रित करवाया गया और वो आर्टिफिशियल लिम्स हम लोगों ने उन गरीब अनाथ लोगों को बंटवाए जिसमें मेरे साथ साथ वहाँ के एडिशनल कलेक्टर श्री महेश चौधरी जो आजकल वर्तमान में कलेक्टर छिंदवाड़ा रहे हैं वो भी थे और हम लोगों ने आर्टिफिशियल लिम्स बनवा करके काफ़ी लोगों को वो ये सारे लिम्स निःशुल्क बांटे गए थे तो लोगों में काफ़ी हर्ष था अना जो गरीब थे जिनको सौ रुपए खर्च करने की जिनकी ताकत नहीं थी उन लोगों को जब आर्टिफिशियल लिम्स मिले बड़े खुश हुए उनके चेहरे उनके परिवार वालों के चेहरे बड़े खुश थे और वो लोग काफ़ी दुआएं दे रहे थे चेहरे पर काफ़ी खुशनुमा मिजाज था ये देख करके हमको काफ़ी खुशी हुई तो इस तरह से हम लोग विभिन्न तरह की प्रकट कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम करने की और इसको विकसित करने की योजना बना रहे हैं मनोरलाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका पोस्टिंग हुआ एंड उसमें भी फिर भारत देश में अलग अलग जगह पे आपने काम किया और फिर बाद में आप जो है डी की पोस्ट से रिटायर हो चुके वो भी जबरदस्ती यानी बच्चों की मांग थी उस हिसाब से आपने फिर रिटायरमेंट लेकर अपने बच्चों के जो बिजनेस हैं उसमें आपने हाथ बढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ जो सोशल वर्क की बात आई है जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं तो आपने जो है सोशल वर्क भी आपने किया जैसे कचरे का जो डेरा पड़ा होता था उस एरिया को आपने गार्डनिंग में ट्रांसफ़र किया और वहाँ के लोगों का सहयोग लेके और आपके जो सरकारी सहयोग है वो भी लेकर आपने ये काम किया और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने लिम्स का जो बच्चों को जो अपंग बच्चे हैं उनको आपने जो सहयोग दिया ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि कई बार तो मध्य प्रदेश जैसे एरिया में इस तरह की बातें हो सकती है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन कई बार होता है कि नॉलेज होने के बावजूद भी पैसा फिर वो एक और आना जाना उनके लिए बड़ा संभव नहीं हो सकता लेकिन आपने वहीं पर उनको बुला के वो सारा काम किया ये एक बहुत अच्छी बातें दुआओं को आपने जमा किया अपने इस कार्य से हमें अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर चलिए मैं आगे बढ़ते हुए एक बात पूछना चाहूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में आप एज ए फॉरेस्ट के अंदर काम किया है तो इसमें एक जो कई बार होते हैं कि फॉरेस्ट में काम करना एक साधारण बात नहीं होता एक चैलेंजिंग जॉब बोला जाता है तो आपका जहाँ पोस्टिंग हुआ जिसमें कुछ चैलेंजिंग बातें हुई हैं थोड़ा सा वो सुनाइए देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए हमारे में खंडवा में जब था वहाँ कई फॉरेस्ट विलेजेस हैं तो फॉरेस्ट विलेज में भी इसी तरह की क्राइसिस होती है बच्चे आदमी परिवार बड़े दो टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते थे खेती के लिए अनाज नहीं इकट्ठा कर पाते थे तो हम लोगों ने शासन से उनके लिए सस्ते दर का बहुत निशुल्क तौर पर समझ लीजिए एक तरह से वो अनाज और तेल और ये चीज़ें उपलब्ध करा करके वहाँ हमने अपने शासकीय साधन से वहाँ ट्रांसपोर्ट किए फॉरेस्ट विलेजेस में जो कि शहर से बहुत दूर हैं जहाँ न तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और ना आपके खाद्यान्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो उनको वो उपलब्ध करवाया साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हमारे साथ ही हुआ करते जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हुआ करते थे उनकी मदद ले करके जो गरीब बीमार और जो आदिवासी बच्चे थे उन लोगों को अभी हमने समय समय पर इलाज करवाया और उससे उनको काफ़ी खुशी हुई और उनकी चेहरे देखने लायक थे मनोहर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जंगलों में लोग जीते हैं तो वो आपने अनुभव किया और उनको हेल्प किया एक और बात होती है कि दूसरा एक पहलू होता है जंगल में आप रहते हैं तो काफ़ी जंगली जानवरों को बचाने के लिए आप प्रयास करते रहते हैं और जो जंगलों में लकड़ियाँ होती हैं वो उसकी स्मगलिंग काफ़ी होती हैं क्योंकि आजकल लकड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी है तो इसमें आपका क्या रोल रहा किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किया वो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है आजकल के ज़माने में लकड़ी एक सोने से भी महंगी चीज़ हो गई है वैसे देखा जाए तो सोने से महंगी नहीं हुई है पर एक कहावत है कि सोने के बराबर भी महंगी हो गई है 10,000 से 15,000 रुपए घन मीटर तक के इसके बहाव हो गए हैं तो लोगों को बड़ा जब इजीली अवेलेबल होता है तो लोग टाइम बे टाइम काट कूट के हैं और अपना स्मगलिंग का काम करके बेच देते हैं तो उस पर हमारा नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हुए हैं हम लोगों का खुद का भी पेट्रोलिंग रहता है हमारे जो निचे स्टाफ है रेंजर्स फॉरस्ट गार्ड्स उनके भी हमने चेकिंग स्क्वाड्स बना रखे हैं वो गाड़ियाँ हम जब्त करते हैं और अभी तो कानून इतना सख्त हो गया है कि जिस साधन से ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे ट्रक हुआ या जीप हुआ या कार में जो अवैध परिवान ये पाया जाता है उनको भी रात कर लिया जाता है और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है तो इससे थोड़ा सा लोगों में भय हुआ है किंतु फिर भी हमारे स्टाफ के ऊपर हम लोगों के ऊपर असाल्ट होते रहते हैं क्योंकि उनमें इतना दुस्साहस पैदा हो गया कुछ भी कहिए आप कितना भी करिए टाइम बाई टाइम वो करते रहते हैं जहाँ तक सवाल वन्य जीवों का है तो वन्य जीव भी इतने इजीली अवेलेबल होते हैं हमारी जो सेंचुरीज हैं हमारे जो फॉर फौरे, घने फॉरेस्ट हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट हैं करीब 22 से चौबीस परसेंट फॉरेस्ट एरिया है उनमें भी काफ़ी अच्छा थिक फॉरेस्ट है पर उसमें शिकार करना एक तरह से अन नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो गया है तो लोग बाग इससे भयभीत हैं किंतु तो टाइम बाई टाइम देख कर वो अपना शिकार करते रहते हैं उसमें भी हम लोग नियंत्रण करने के लिए रात के विशेषकर रात के टाइम में सख्त पेट्रोलिंग किया जाता है सर्च किया जाता है और उनकी रोकथाम करके उनको केस कायम किया जाता है और इस तरह से थोड़ा सा बिना भाई के पुराने भी कहावते रामायण में भी कहा है कि भाई बिन हो तनप्रीत थोड़ा सा टेरर हम लोगों को करना पड़ता है ताकि जा करके वो अवैध शिकार रुक सके इस तरीके का कार्य हमारी पूरी टीम करती है हम अकेले नहीं पूरी टीम इसमें सहयोग करती है हमारी हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हमारे पूरे डिवीजन की हमारे पूरे रेंज की सब लोग इसमें आकर के हाथ ग्रामीणों का भी हम लोग फॉरेस्ट विलेजेस जो हैं उन विलेजेस का भी हम सहयोग लेते हैं उनको भी हम पॉइंट्स बनाते हैं कि भैया जैसे ही हो आप हमको इंटीमेट करिए तो वो हमको सूचना देते हैं फिर तो हम जाके दबीज देते हैं और उस अवैध कार्रवाई को रोकते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो पाता चलिए बहुत ही चैलेंजेबल जॉब है वैसे सोचते हैं कि जंगल में रहना आराम से खाना पीना खाना है घूमना है ऐसे करके लोग सोचते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है अलर्ट रहना है आपके बातों से पता चल जाता है कई बार आप जिस तरह से विलेजर्स का सपोर्ट लेते हैं तब भी आपको जो है थोड़ा सा हेल्प मिलता है लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर ऑफिसरों पर भी हमले होते हैं ऐसी कई घटनाएं हमने सुनी हैं तो ज़्यादातर अपने पूरे भारत देश में कौन से इलाक में इस तरह की ज़्यादा घटनाएं होते हैं ये घटनाएं तो हर प्रदेश में होती है हर प्रांत में होती है किंतु मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे विशेष इलाके हैं जहाँ की मंडला आदिवासी इलाके हैं जहाँ लोग वह खाने पीने के लिए भी कभी कभी हिरण का चीतल का सांभर का इनका शिकार कर लेते हैं कुछ आदिवासी इलाके झाबुआ हुआ धार झाबुआ हुए मंडला हुआ बालाघाट हुआ जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और कई हमारे अधिकारी कई हमारे साथी कई हमारे नीचे वाले तबके के अधिकारी घायल हुए हैं और उनको लाकर के मेडिकल उपचार करा करके उनकी ज़िंदगी को संवारा गया पर इस तरह से लोगों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनमें इस तरह का ज़्यादा असाल्ट करने की प्रवृत्ति बनी हुई है इससे अभी हम रोक नहीं पाए हैं धीरे धीरे कम होता जा रहा है लोग बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं कानून के प्रति पहले उन लोगों के कानून के प्रति इतने कॉन्शियस नहीं थे अब धीरे धीरे कॉन्शियस होने लग गए हैं तो इस तरह से इसमें कमी आई है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से कानून अपना काम करता है और कानून की जागृति के कारण ये जो जिस तरह के कारोबार हो रहे थे स्मगलिंग वगैरह वो अब कम होने लगे हैं और लोगों में एक अवेयरनेस आ चुका है तो लोग भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक हैं तो देखते रहते हैं और सारी चीज़ें जो है नियमित रूप से कानून के तौर पर होते रहते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हम सुनेंगे अभी मनोहर लाल जी से कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ रहते हैं परिवार में कौन कौन है वो सारी बातें आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते तो रहो मस्कते तो रहो मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक कारवा चलाह जो चले क्षितिज के पार तक कारवा चलाह जो चले क्षितिज के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा मुकाम कीजिए झुके नहीं ध्वजा सदा मुका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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मनोरलाल जी से जो विशेष रूप से सरकारी एक ऑफिसर के रूप में डीएफओ से रिटायर हो चुके हैं और अभी अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ बिजनेस संभाल रहे हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज में विशेष काम करते हैं उनकी सोशल एक्टिविटीज के बारे में हमने सबसे पहले सुना और अभी हम जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है उनके परिवार किस तरह का है कैसा माहौल है वो हम सुनना चाहेंगे धन्यवाद जी रमेश जी देखिए मेरे परिवार में परिवार में सबसे बड़ा मुखिया मैं ही हूँ मेरे दो लड़के हैं एक का नाम दीपक राज सिंघल दूसरा प्रशांत है दोनों की शादी हो चुकी है एक की इंदौर में ही शादी हुई दूसरे की राजस्थान किशनगढ़ में शादी हुई है बड़े बच्चे के दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की है छोटे वाले के प्रशांत के एक बच्ची है मेरी लड़की भी एक है वो भी काफ़ी लर्नेड और काफ़ी टैलेंटेड है उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन में ग्रेजुएशन किया गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं उनकी शादी हमने गुना मध्य प्रदेश के एक अग्रवाल परिवार में की है वो मेरे सनिल्ला चार्टर अकाउंटेंट हैं और इंदौर में ही अपना प्रैक्टिस का काम करते हैं इस तरह से और उनके भी दो बच्चे हैं वो सारा काम अपना मेरे सनिल्ला जो हैं वो चार्टर अकाउंटेंट्स होने से अपना सारा ऑडिटिंग का और फाइनेंसिंग का और ये सारा काम करते हैं और वो इंदौर ही सेटल है जबकि उनके पेरेंट्स गुना में हैं इस तरह से ये मेरा पूरा परिवार है और बाकी रिलेशन्स में बड़े ब्रदर वगैरह भी हैं वो भी राजस्थान में रहते हैं एक इंदौर में रहते हैं इस तरह से हमारा पूरा परिवार है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपने पूरे परिवार में कौन कौन है और किस तरह से उनका जो लाइफ है वो सेटल है वो बताया और मैं चाहूँगा कि आपको सबसे बहुत अच्छा जो आपके एकदम टच ही है वो कौन है कोर्सेस ऐसा जो ये प्रश्न भी बहुत मार्मिक प्रश्न है कि कौन टची है टची तो सभी पूरा परिवार ही होता है पर चूंकि बेटियां जो होती है वो प्रायधन माना जाता है और जब वो शादियों की चली जाती है तो वो काफ़ी अफेक्श हो जाती है कोई भी चीज़ अगर आपके पास रहेगी तो उसमें इतना आकर्षण नहीं रहेगा जो दूर रहने पर होता है तो बच्ची चूँकि शादी होकर चली गई है काफ़ी सेटल्ड है सनीला भी मेरे साइड अकाउंटेंट है तो अफेक्शनेट तो सभी है किंतु वो थोड़ा सा उसमें एक विशेष आकर्षण ये रहता है कि डॉक्टर है और बाहर शादी करके अपने हमारा का परिवार छोड़ दूसरे परिवार में चली गई है इसलिए उससे थोड़ा सा लगाव अधिक कंपेरेटिवली रहता है बाकी दोनों बच्चों से भी उतना ही है परिवार में पत्नी से भी उतना ही रहता है पुत्र वधुओं से भी उतना ही है और बच्चे तो अफकोर्स जो छोटी छोटी सी जो सबसे हमारी छोटी बच्ची है जो मेरी छोटी बच्ची की बच्ची है रिदा उसका नाम है वो डेढ़ साल की मात्र है पर इतनी हंसमुख और इतनी चंचल है वो सारे घर में तूफान मचाती रहती है और ऐसा लगता है कि अब जैसे मैं यहाँ चार से माउंट आबू आया तो उसको लग रहा होगा दादू कहाँ गए तो इस तरह से बच्चे में इतना नहीं है पर वो लगता है देखती है कि कहाँ गए पूछ बोलती नहीं है पर फिर भी समझती है कि एक परिवार का मेंबर कहीं चला गया तो कहाँ चला गया इस तरह से ऐसे नाटी बच्चे भी बड़े प्यारे हैं और बड़ी अच्छी लगती है वो भी और जो बड़े बच्चे के दोनों बच्चे और बच्चियाँ हैं उस एक लड़का जो मेरा बड़ा लड़का दीपक है उसका लड़का डेली कॉलेज इंदौर में पढ़ता है वो अंडर थर्टीन में क्रिकेट के अंदर पूरा स्टेट ऑल ओवर इंडिया लेवल में उसने रिप्रेजेंट किया था वहाँ से ट्रॉफ़ी जीत के लाया है और उसको बेस्ट बॉलर का अवार्ड ऑल ओवर इंडिया में मिला है अभी वो अंडर 15 और अंडर 16 के मैच खेलने पटियाला और इधर गया था वहाँ पे भी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और क्रिकेट में उसका बहुत लगाव होने से उसके प्रति भी थोड़ा अधिक लगाव है कि उसने कम से कम मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के वो इंडिया की टीम में शामिल हो और अपना अपने परिवार का अपने राज्य का अपने सभी रिश्तेदारों का नाम रोशन करें चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से आप जो हैं सभी को याद किया है अपने शब्दों से और छोटी बच्ची को ज़्यादा और अपने बच्ची को ज़्यादा नेचुरल बात है कि किस तरह से हम लोग जब बिछड़ जाते हैं बल अपने दूसरे परिवार में चले जाते हैं तो थोड़ा सा याद ज़्यादा रहती है वो आपने अपनी दिल की बात इमोशनली हमें बताया है तो ये आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपका अपना एक खुशी का जो समय है वैसे तो परिवार में सभी लोग आपको खुश देखना चाहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस वक्त हुई थी और क्यों हुई थी देखिए सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को जब हम लोग यहाँ आकर के सेटल हो गए इंदौर में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मेरे जो छोटा लड़का है उस समय उसके आठ नौ दस साल तक कोई इश्यूज़ नहीं हुए थे तो हमें बड़े हम बड़े चिंतित थे प्रशांत के बारे में तो दस साल बाद जब उसकी ये भी डॉटर जिसका अभी मैंने बताया आपको उदाहरण कि उसकी एक बच्ची अभी हुई आफ्टर टेन इयर्स ऑफ द मैरिज तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था और परिवार में सभी को अच्छा लगा था और हमने उसको काफ़ी अच्छा महसूस किया काफ़ी सेलिब्रेट किया सब लोगों ने हमारे जो मिलने वाले हैं जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने भी उसको काफ़ी अच्छा सराहा है इट इज़ ए गॉड ब्लेसिंग जिन्होंने जिसने गॉड की वजह से हमको ये ब्लेसिंग मिला है और उसी वजह से दस साल के बाद में भी हमारे लड़के को जो लड़की हुई है वो एक बहुत बड़ा डिलीशियस uh, बड़ा uh, अच्छा मोमेंट था जिसमें मैंने काफ़ी मैंने नहीं मेरे परिवार ने हमारे रिश्तेदारों ने सभी ने उसको एन्जॉय किया और सराहा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे चलती फिरती इस ज़िंदगी में जहाँ पर हम लोग कामकाज बहुत सारा रहता है और परिवार को भी संभालना पड़ता है तो इस समय कहीं ना कहीं हमारी जो है बिज़नेस के साथ साथ या फैमिली को संभालने में एक निशानी होती है छोटी मोटी बातें होती हैं तो तनाव तो ज़रूर आता ही है तो तनाव को कैसे आप मैनेज करते हैं तनाव ऐसी तो मेरी समस्या हमारे परिवार में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है कि तनाव हो किंतु जैसे कभी कोई तनाव हो भी जाता है तो चूँकि मैं ब्रह्मा कुमारी का पिछले पंद्रह सालों से रेगुलर मेंबर हूं यहाँ अमाउंट अबू विगत पंद्रह सालों से पूरी परिवार के साथ कई बार यह पहली बार नहीं मैं कई बार सात आठ बार पहले यहाँ आ चुका हूँ इंदौर में भी जो सेंटर्स से हैं हमारे मकान के पास में जानकी नगर में वहाँ जाता रहता हूँ और वहाँ आधी एक घंटा अपना राजयोग करने के बाद में मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ और इस तरह से ऐसा कोई विशेष तनाव नहीं है पर कभी कोई बात जैसा आपने बताया कभी किसी बात को लेकर के कोई चीज़ हो जाती है तो बिज़नेस के बारे में मेरे को कोई तनाव नहीं परिवार में भी कोई तनाव नहीं है किंतु कभी अचानक रूप से कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसको मुक्त करने के लिए सबसे या तो मैं भगवान की प्रेयर में हमारे घर में जो मंदिर बना उसमें प्रेयर करने के लिए बैठ जाता हूँ या फिर राजयोग करने के लिए वहाँ चलाया सेंटर पर चलाया चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि ऐसे कोई तनाव नहीं लेकिन कोई बात ऐसी आती है तो आप दो टेक्निक वापरते हैं एक तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाते हैं या फिर आप राजयोगा सीखने के लिए राजयोग मेडिटेशन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में जाते हैं जहाँ पर आपको जो है शांति मिलती है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त आज सुन रहे हैं हमें तो उसमें से भी उन सभी के जीवन में अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें आती रहती हैं ऐसा नहीं है कि मानव जीवन में कोई परेशानी ना आए लेकिन आज आए तो उसके लिए मैनेज करने के लिए दो चीज़ें आप मनोहर जी जैसे प्रैक्टिस करते हैं आप मंदिर में भगवान के प्रति भगवान के पास जाकर आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन सीखते हैं तो आपके नज़दीक में कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर हो वहाँ पर आप मेडिटेशन करने के लिए जाइए तो वहाँ पर भी आपको मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा संतोष मिलेगा शांति आ जाएगी और शांति के बाद जो है हम हर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं ऐसे नहीं कि आपको शांति मिल गई तो चीज़ें ठीक हो जाएगी लेकिन चीज़ें ठीक होने में समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपके अंदर शांति होगी तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे हैंडल कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे तो इसीलिए ज़रूरी है आपके जीवन में शांति हो क्योंकि शांति में ही शक्ति समाया है और शक्ति के साथ आप हर चीज़ को डील कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात मनोहर जी आपने बताया हमें और मैं चाहूँगा जाते जाते कि आप एक संदेश सभी लोगों को जरूर दें जो रेडियो मधुबन को अभी इस वक्त सुन रहे हैं उन सब के लिए एक मैसेज धन्यवाद मेरा मैसेज यही है कि सभी लोग मुस्कुराते रहें कोई वरीज़ अगर आती है तो हम उसको इस तरह से एक चैलेंजिंग जवाब न लेते हुए बिल्कुल साधारण तौर पर उसको लेवें आसपास जो भी आपका सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का वहाँ निश्चित रूप से जाएँ वहाँ राजयोग करें वहाँ उससे बराबर आपको तनाव मुक्ति मिलेगी और कोई परिवार में अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसको बिल्कुल शांत करने या उसको कम करने के लिए आप अपने आप को अलग कर लीजिए बगीचे में जाके बैठ जाइए किसी मंदिर में जाके बैठ जाइए अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए उस परिवार की बात को भूल जाइए या उस रिश्तेदार की या उस बिज़नेस की बात को भूल करके अलग अपने आप को रख लीजिए कुछ समय के लिए आधी घंटा बीस मिनट के लिए एक घंटे के लिए निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलेगा और आप फिर से फ्रेश महसूस करेंगे जो इनर्जी आपको भगवान से मिली है जो बाबा से बाबा से मिली है जो ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाने से मिली है आपको से होगा और आप पहले हो बहुत बहुत तो आप उस चीज से थोड़ी देर के लिए जरूर अलग हो जाइए आप शांति में खो जाइए या आप किसी अच्छी जगह पर जाइए जहां पर शांति आपको मिले तो थोड़ी देर के लिए आप बोलने से आपके अंदर एक अलग शक्ति आ जाएगी और फिर आप उस चीजों को समझ जाएंगे और वो चीजें जो है आपके काबू में आएगी तो बहुत ही अच्छा लगा मनोहर जी आपसे बात करके और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो चलिए श्रोताओं आप सभी भी खुश रहें मजे से रहें शांति में रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मनोहर जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो न्यूज रहो